बिल्लू, बिल्लू बिल्ला आज चारों तरफ इतराता फिर रहा था सभी जानवर रोक रोक कर उसे जन्म दिवस की बधाई दे रहे थे बिल्लू, वैसे तो बहुत शैतान था लेकिन मन से बिल्कुल भोला और नेक था समय समय पर वह सभी की सहायता भी करता था हैप्पी बर्थडे बिल्लू यार आज तो तुम बहुत जच रहे हो मंगू सियार ने बिल्लू, बिल्लू को बधाई देते हुए कहा हेलो बिल्लू जन्मदिवस जन्म मुबारक हो ये गप्पू हाथी, हाथी की आवाज थी उसकी, उसकी सुन में, में केले की, की पूरी डंगाल लटकी हुई थी धन्यवाद गप्पू, लेकिन तुमने ये तकलीफ क्यों की बिल्लू भाई बर्थडे है आज तुम्हारा इसमें तकलीफ की क्या बात है इतनी ही देर में दूर ऐसी गोलू रीछ आ गया बिल्लू भाई बिल्लु भाई, भाई बर्थडे बहुत बहुत, बहुत मुबारक हो यार बोलू तुम्हें कैसे मालूम कि आज मेरा बर्थडे है अरे बिल्लु अब इसमें पूछने की क्या बात है तुम्हारा जन्म दिवस तो सारे जंगल के जानवरों को मालूम है तुम भूल रहे हो शायद आज पंद्रह अगस्त भी तो है इसलिए हम सबको तुम्हारा जन्म अच्छी तरह ऐसी याद रहता है ओ हो हो हो मैं तो मैं भूल ही गया था इसी के साथ बिल्लू को याद आया कि आज तो उसके प्यारे दोस्त मिनी चूही का भी जन्म है उसे भी तो जन्म की बधाई देनी है बिल्लू ओ बिल्लू पता नहीं सुबह सुबह ये कहाँ निकल गया है यहाँ कहते हुए उसी मौसी ने बिल्लू को आवाज लगाई बिल्लू अरे ओ बिल्लु बिल्लू ने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी तो घर की ओर दौड़ पड़ा क्यों रे सुबह सुबह कहाँ चला गया था तू तो? तेरे पापा तुझे कब से ढूंढ रहे हैं? और हाँ आज तेरे पापा तेरे जन्म पर तेरे लिए स्पेशल डिश भी बनवाने वाले हैं। अरे वाह मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी मम्मी प्लीज बताओ न मम्मी पापा मेरे लिए क्या बनवाने वाले है ये तो बेटे मुझे भी नहीं मालूम है शायद तुम्हें, तुम्हें पसंद आ जाए। ठीक है मम्मी। मैं अपने एक और मित्र से मिलकर आता हूँ आज उसका भी जन्म है बेटा तुम्हारा सबसे पक्का दोस्त कौन है हमें भी तो बताओ नहीं मम्मी अभी नहीं मैं आपको उसे शाम को मिलवाकर सरप्राइज दूँ यह कहते हुए बिल्लू अपने दोस्त मिनी चूही के यहाँ दौड़ पड़ा मिनी चूहा नदी किनारे अपने मम्मी पापा और भाई बहनों के साथ रहता था मिनी चूहा बिल्लू का बेसब्री से इंतजार कर रहा था दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्ला पड़े "हैप्पी बर्थडे यू!" बिल्लू और मिनी की दोस्ती सारे जंगल में मशहूर थी लेकिन बिल्लू के पापा मिनी और उसके परिवार ऐसी गहरी दुश्मनी रखते थे हमेशा उनका शिकार करने का सोचते रहते मिनी चूहे ने बिल्लू, बिल्लू को गले लगा कर कहा चल बिल्लू मम्मी और पापा, पापा सुबह से तेरा, तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, हैं। मम्मी ने तेरी, तेरी पसंद, पसंद की मिठाइयाँ बनाई हैं। पनाई है। आओ बिल्लू बेटे तुम्हें जन्म की खूब खूब बधाई लो ये मिठाई खाओ आज तुम दोनों का जन्म है भगवान तुम दोनों को लम्बी उम्र दे और हमेशा तुम्हारी दोस्ती सलामत रखे मिनी के मम्मी पापा दोनों ने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया थैंक यू आंटी आप बहुत अच्छी हैं आंटी आपने कितनी अच्छी मिठाई बनाई है चल यार मिनी चल अपन ना बाहर चलते हैं और बाहर जाकर खेलते हैं यह कह कहकर दोनों बाहर निकल आए खेलने में दोपहर कब हो गई, दोनों को पता ही नहीं चला बिल्लू ने देर होती देख मिनी से कहा यार मिनी बहुत देर हो गई है मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे उन्होंने मेरे लिए कोई स्पेशल चीज बनाने का कहा है शाम को तुम भी मेरे यहाँ आना हम सब मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे बिल्लू मिनी से विदा लेकर घर की ओर भाग चला उसे पापा के डांट की चिंता जो सता रही थी घर आकर उसने देखा पापा उसी का इंतजार कर रहे थे पापा ने जब उसे प्यार किया तो उसका डर खत्म हुआ पापा पापा आप मेरे लिए कौन सी स्पेशल डिश बनाने वाले हो बताइए ना पापा मम्मी ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं आज मेरे बहुत से दोस्त भी आने वाले हैं बिल्लू आज मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा अभी ऐसी बताऊँगा तुम बजाज नहीं आएगा तुम्हारी मम्मी को भी अभी तक मेरी सरप्राइज के बारे में कुछ नहीं मालूम है जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो मुझे तुम्हारे जन्म की तैयारी भी करनी है उन दोनों की बातों के बीच बिल्लू की मम्मी भी आ गई। दोनों शाम की तैयारी में लग गए बिल्लू उन दोनों को छोड़कर दूध पीने अंदर चला गया जब वह दूध पी आ गया तो उसे पापा की बातें सुनाई पड़ी सुनो आज मैंने बिल्लू के लिए नदी के किनारे रहने वाले गोल मटोल चूहो के परिवार का शिकार करने का विचार किया है सुना है उनके यहाँ भी आज किसी का जन्म है बहुत सारे चूहे इकट्ठे होंगे मैंने उनके बिल में घुसने के लिए गुप्त रास्ता भी खोज निकाला है बिल्लू अपने पापा की बात सुनकर दंग रह गया ये क्या उसके पापा तो उसके पक्के दोस्त के परिवार को ही शिकार बनाना चाहते है बिल्लू कुछ देर तक सोचता रहा फिर अपनी मम्मी से खेलने जाने का कहकर मिनी के घर तेजी से चल पड़ा उसने मिनी और उसकी मम्मी पापा से सारी बातें कह दी उन्हें सावधान रहने का बोलकर वह उनसे माफ़ी मांगने लगा मेरे कारण आप लोगों पर ये मुसीबत आ पड़ी है काश काश कि मैं आप लोगों की किसी तरह से कोई मदद कर पाता आंटी मिनी की मम्मी ने झट उसे अपने गले लगा लिया घर आकर बिल्लू उदास हो गया चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया उसे चुपचाप बैठा देखकर उसके पापा बोले क्या बात है बेटे तुम उदास दिख रहे हो क्या हो गया है तुम्हें? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे तुम बिल्लू ने कोई उत्तर नहीं दिया पापा उससे बार बार पूछते रहे आखिर बिल्लू ने उनसे पूछ ही लिया पापा पापा मुझे सच सच बताना क्या आप मुझसे प्यार करते हैं और यदि करते हैं तो कितना प्यार करते हैं पापा ने उत्तर दिया बेटे हर पापा अपने बच्चों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं पापा आज तो मेरा जन्म है और यदि मुझे कुछ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा यह सुनते ही उनकी मम्मी बोल पड़ी नहीं बेटे ऐसा नहीं कहते तुम्हें कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे बिल्लू ने कहा पापा आज मैं आपसे एक वचन मांगता हूँ क्या आप उसे पूरा करेंगे बिल्लू के पापा कुछ देर तक सोचते दे रहे फिर वे हंसकर बोले <laughs> अरे बेटा तुम्हें जो चाहिए बोलो ना। आज तुम जो कहोगे वो मैं जरूर पूरा करूँगा बोलो, बोलो बोलो बोलो क्या चाहते हो तुम यह सुनते ही बिल्लू बहुत खुश हो गया उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा आज आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी भी मेरे दोस्त मिनी और उसके परिवार का शिकार नहीं करेंगे भले ही उसके बदले में मुझे कुछ भी उपहार मत दीजिए पापा मिनी मेरा पक्का दोस्त है उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा प्लीज प्लीज पापा आप मेरी बात मानेंगे ना बोलिए न पापा बिल्लू की आंखों में अपने दोस्त के प्रति इतना अपनापन और गहरी दोस्ती देखकर वे बहुत खुश हुए उन्होंने बिल्लू को हमेशा इसी तरह के नेक विचार रखने की सलाह दी और अपना वचन निभाने का वादा भी किया वे बोले बिल्लू बेटे तुमने अपनी खुशियों के बदले दूसरों की खुशियाँ चाहिए सचमुच आज मुझे तुम पर गर्व है जाओ अपने दोस्त मिनी से बोलो कि अपने मम्मी पापा के साथ शांति वन में आए हम सब मिलकर तुम दोनों का जन्म बड़ी धूमधाम से वहीं पर मनाएंगे। आज वैसे भी पंद्रह अगस्त है सभी, सभी को स्वतंत्र और सुख, सुख से रहने का अधिकार है आज, आज मैं तुमसे वादा, वादा करता, करता हूँ कि, कि कभी भी किसी, किसी मासूम पर अत्याचार नहीं करूँगा शाम को शांति मन खूब सजा, सजा हुआ था सभी जानवर मिलकर नाच गा रहे थे इस तरह ऐसी सभी ने मिलकर मिनी और बिल्लू का जन्म बहुत धूमधाम से मनाया तो बच्चों अभी हम सुन रहे थे किशोर तारी की बाल कहानी जन्म का उपहार वाचक स्वर भारती परिमल